बुलंदावन बिहारी लाल की जय आंदोर दो, दो में आमना हाँ हाँ ठीक है आमना छठ यमना जी कृपा स्वरूप है पुष्ट स्वरूप होकर के श्री यमुना जी विराजमान और यमुना जी के तीन स्वरूप हैं यमुना जी का एक स्वरूप है श्री यमुना जी नदी रूप में और नदी रूप में जितने भी जन हैं उन सबों के मल को पाप को दूर करने वाली है जीवनदाय है यमुना जी का दूसरे जो स्वरूप है वो है पुष्टि स्वरूप कृपा स्वरूप कृपा स्वरूप के द्वारा श्री यमुना जी ठाकुर जी के कृपा शक्ति के द्वारा माधुर्य को प्रकट करती है शक्ति नहीं हो तो माधुर्य प्रकट नहीं हो सकता है तो पोषण तदुग्रह जो पुष्टि है उसकी मूर्तिमान स्वरूप श्री यमुना जी है पुष्टि की स्वरूप यमुना जी का आश्रय ग्रहण करके ही जितनी भी भक्ति है और विशेष रूप से पुष्ट भक्ति पुष्ट भक्ति का तात्पर्य है श्री कृष्ण के साथ में रागात्मक संबंध पारिवारिक जो संबंध है उस पारिवारिक संबंध को जहां प्रस्तुत किया जाए उसका नाम पुष्टि और मर्यादा का मतलब है शास्त्र की आज्ञा से परमात्मा रूप में उनका उनके साथ में संबंध तो परमात्मा न मानकर के अपने प्रेमास्पद मान करके, करके संबंध होना तो प्रेमास्पद के रूप में संबंध वो तो पुष्ट संबंध है तो श्री यमुना जी वो प्रेम के संबंध को प्रदान करने वाली हो है मनुष्य कृष्ण के साथ में ब्रह्म रूप में संबंध नहीं परमात्मा रूप में संबंध नहीं बल्कि प्रेम के संबंध के रूप में प्रेम का जो संबंध है उस प्रेम के संबंध के रूप में श्री अम्बाजी कृपा करने वाली तो ये पुष्टि स्वरूप है और पुष्टि स्वरूप में भगवान के माधुर्य का जितना अनुभव होता है उतना अनुभव और किसी दूसरी वस्तु में नहीं होता है आत्मस्वरूप में माधुर्य का अनुभव हो नहीं होता है आत्मीय स्वरूप में ही माधुर्य का अनुभव होता है यद्यपि जगत की स्थिति यह है कि आत्मी की अपेक्षा आत्मा ज्यादा प्यारा है परंतु तो आत्मी में माधुर्य का अनुभव हो ज्यादा होता है आत्मा में माधुर्य का अनुभव हो नहीं होता है तो एक लाभ है तो दूसरा ड्रॉबैक भी है ब्रह्म संबंधी जो है ब्रह्म के साथ में एक हो जाना उसमें ब्रह्म को आत्मा करके मानना और ब्रह्म को आत्मी माने प्यारा करके मानना तो दोनों चीजों में आत्मा करके मान लिया जाएगा तो निकटता तो ज्यादा हो जाएगी प्यारा तो ज्यादा हो जाएगा परंतु तो माधुर्य का अनुभव ज्यादा नहीं होगा माधुर्य का अनुभव तभी होगा जब आत्मीय करके कृष्ण को मानेंगे तो श्री यमुना जी पुष्टि स्वरूप होकर के विराजमान पुष्टि माने कृपा कृपा के द्वारा ही उनको जाना जा सकता है किसी दूसरी वस्तु के द्वारा नहीं जाना जाना जा सकता है श्री यमुना जी का तीसरा जो स्वरूप है वो स्वरूप है चतुर्थ प्रिया तुर्य प्रिया तुर्य माने चौथा मान श्री वृंदावन में श्री यमुना जी चौथे यूथ होकर के विराजमान हैं एक यूथ है श्री राधानी का यूथ दूसरा यूथ है श्री चंदावली जी का यूथ ये दोनों युद्ध जो हैं वो एक दूसरे के साथ में कहीं कटाकटी भी रखते हैं रस में लीला में तीसरा युद्ध है तटस्थ युद्ध और चौथा जो युद्ध है वो है सूर्द युद्ध श्री रमना जी युद्ध होकर के विराजमान हैं और सबको मिलाकर के फिर श्री श्याम सुंदर के साथ में रास में सम्मिलित होती हैं केवल भाषा का अंतर है श्री बल्लाचार्य चरण उसको ही आप दूसरे शब्दों में कहीं कहते हैं कि अन्य पूर्वा और तटस्था अन्य पूर्वा और तटस्था अनन्न्य पूर्वा का तात्पर्य है जहां भगवत संबंध के माध्यम से परमात्मा या वेद के माध्यम से जिस संबंध को स्थापित किया जाए वो हो गया अन्य पूर्वा अन्य पूर्वा का तात्पर्य है अर्थात ब्रह्म और जीव इस रूप में भगवान का स्मरण करते हुए फिर शास्त्र के आधार पर भगवान को, को कहीं ग्रहण किया गया और उनके साथ में संबंध जोड़ा गया है संबंध ही परंतु अन्य पूर्वागत तात्पर्य है कि अन्य पूर्वागत तात्पर्य है कि जो परतत्व है उसको परतत्व समझते हुए फिर अपना संपूर्ण समर्पण उसको करना श्री चंद्रावली जी में कुछ ऐसा ही प्रेम है कि वे श्री कृष्ण को सर्वस्व समझते हुए फिर अपना समर्पण करती हैं अन्य पूर्वा का तात्पर्य है जिनका पहले कहीं अन्यत्र विवाह हो गया है और फिर श्री श्यामचंदर को अपना समर्पण कर रही है जैसे श्री राधा राधारायण तो अन्यपूर्वा अन्यपूर्वा जिसको हम पर कहते हैं उसको भी बल्वाचार्य जी ने अन्यपूर्वा कहा जिसको हम परमस्वीया कहते हैं उसको भी बल्वाचार्य जी कहते हैं, अन्य पूर्व स्वरूप है और एक स्वरूप है, है, तो तो श्री ने थोड़ी भाषा का अंतर है। नहीं तो कहीं मैं तेरी समर्पण पूर्वक चंदावली जी का भाव है उसको ही उन्होंने अनंपूर्वक कहा मान सहित कृष्ण के साथ में आत्मसमर्पण है श्री का वो दूसरा युद्ध है वो दूसरा युद्ध में वे मान राधारानी का युद्ध पहला और चंद्रावली जी का दूसरा यो, यो समय तो वो युद्ध हो गया श्री का, दूसरा युद्ध हो गया श्री चंद्रावली जी का तीसरा जो युद्ध है वो है तटस्थ युद्ध और चौथा युद्ध है श्री यमुना जी का युद्ध, यमुना जी की कृपा के बिना कोई भी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता है तो श्री यमुना जी तो प्रिया हो करके विराजमान है श्री के जो आठ श्लोक हैं उनके द्वाराचार्य जी ने एक स्तोत्र लिखा यमुनाष्ट नमुना सिद्धे तुम मुदा मुरार आये महारे जी स्वामी जी आइए पदार् विराज विराज इधर विराज बड़ी कृपा अहोभाग्य अहोभाग्य श्यामान <laughs> जी महाराज बड़ी कृपा श्री यमुना छठे यमुना जी के विषय में थोड़ा सा आप स्मरण कर रहे प्रणाम कर रहे हैं कि नमाम यमना हम श्री यमुना को मैं प्रणाम कर रहा हूं मैंने प्रणाम करना भी परम सुख का विषय है इसलिए अहम शब्द का प्रयोग किया थ जी यमुनाष्ट की टीका में कहीं कहते हैं कि विश्वधार्थ मेवाभिर भूता वृंदावन प्रिया कृपयंत सदा मई विठले कृपयंत सदा देवा मई बिठले मुझे बिठल के ऊपर वे तीन जने जो विश्व का उद्धार करने के लिए उत्पन्न हुए वे मेरे ऊपर कृपया तात मई बिठले जो तात चरण वे मेरे मुझ बिठल के ऊपर कृपा करें तात चरण का तात्पर्य श्रीमुदल श्री बल्हचार्य चरण तो श्री बल्हचार्य चरण मेरे ऊपर कृपा करें और तात चरण कहकर के श्री रमना जी को भी और तात चरण कहकर के श्री ठाकुर जी को भी ये तीन जने विश्वोद्धार्थ विश्व का उद्धार करने के लिए आविर्भूता पृथ्वी तल के ऊपर आविर्भूत हुए हैं विश्व में आविर्भूता वृंदावन प्रिय तीनों ही वृंदावन प्रिय हैं श्री यमुना जी भी वृंदावन प्रिय हैं श्री बल्लवाचार्य जी भी यमुना श्री वृंदावन प्रिय हैं और श्री ठाकुर जी भी श्री कृष्ण भी ब्रजन नंदन भी वृंदावन प्रिय है तो ये आविर्भा हुए मैं विठले कहकर के दिखा रहे हैं विट माने अज्ञान और उसको जो थल माने फेल करके दूर कर दे उसका नाम विठल yes. तो उन्हें अपने नाम का प्रयोग भी इसी अर्थ में किया कि मैं अज्ञान से युक्त हूं मेरे अज्ञान को दूर करने वाले ये तीन हैं जबकि विठल स्वयं बिठल नाम वह स्वयं ही अज्ञान को दूर करने वाला है परंतु विनम्रता में अपना नाम विठ्ठल कह रहे हैं कि अज्ञान ने जिसको संसार में ठेल रखा हो ये विनम्रता के वचन और जिनका नाम स्वयं अज्ञान से दूर कर देने वाला है ऐसे श्री घुसाएं जी संप्रदाय में बल्लभपुर संप्रदाय में पुष्ट सं, संप्रदाय में घुसाएं जी माने विठल नाथ जी तो जी जो हैं वो मेरे ऊपर भी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर ये तीनों कृपा करें विश्व का तात्पर्य है कि अन्य लोगों का तो सबका उद्धार करेंगे परंतु तो विशेष रूप से जो उद्धार करेंगे वो करेंगे पुष्टि सृष्टि का जो पुष्टि सृष्टि है उसका उद्धार करने के लिए विशेष रूप से ये तीन जने आविर्भूत हुए पुष्ट का तात्पर्य है श्री कृष्ण के साथ में रागात्मक मुख संबंध को लेकर के जो चलने वाला है भक्ति दो प्रकार की है एक है चरण संबंधी की प्रीति चरण कमलोन्मुख और एक है मुख कमलोन्मुख तो जो चरण कमलोन्मुख भक्ति है वह शास्त्र के सिद्धांत और शास्त्र के ऐश्वर्य को ध्यान में रख के प्रवृत्त होने वाली है परंतु मुख कमलोन्मुख जो भक्ति है वह कृष्ण की ऐश्वर्य कृष्ण की ब्रह्म परमात्मा सर्वात्मा रूप उसके ऊपर आधारित नहीं है वो भक्ति राग संबंध व्यक्ति का मैन टू मैन जो रिलेशनशिप है उस संबंध के ऊपर जो आधारित हो उसका नाम है मुख कमल तो जैसे प्रिया प्यारे का मुख देखेगी प्यारा प्रिया का मुख देखते हुए विराजमान होगा माँ जैसे बेटे का मुख देखेगी बेटा माँ का मुख देखेगा जैसे स्वामी मा, मालिक के मुख का दर्शन करके सेवा करेगा जो सेवक स्वामी है वो सेवक का अपने मुख द्वारा अपना आदेश प्रदान करते हुए वह उसको सुख प्रदान करेगा तो इस प्रकार व्यक्तिगत संबंध जो है वो मुख का वाचक होकर के विराजमान और महिमा का जो संबंध है वो का वाचक होकर के विराजमान तो एक भक्ति है चरण कमलोन्मुख दूसरी भक्ति है मुख मुख्यमलोन्मुख श्री यमुना जी श्री बल्हवाचार्य जी और श्री कृष्णचंद्र ये जो राग संबंध वाले हैं उनके ऊपर अनुराग करने के लिए विशेष रूप से वृंदावन में प्रकट हुए तो विश्व धारा का तात्पर्य विश्व का तात्पर्य कहीं अर्थ संकोच करके ले, श्री विठलनाथ जी ने लिया कि पुष्ट भक्तगण जो हैं उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए ये तीनों के तीनों अवतरित हुए जो पुष्ट भक्त हैं माने श्री कृष्ण के साथ में ईश्वर के रूप में संबंध नहीं रख रहे हैं बल्कि अपने संबंधी के रूप में के साथ में प्रेम संबंध रखते हुए जो विराजमान हैं, जैसे यह कहा जाए कि सभी ब्राह्मणों को भोजन करा दो इसका मतलब क्या है पृथ्वी पृथ्वी प्रतिजन कितने अरबों ब्राह्मण होंगे कई करोड़ होंगे पंथ जब यह कहा जाता है कि सभी ब्राह्मणों को भोजन करा दो इसका मतलब है यज्ञ में जिन ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया है जिनके पास में चिट्ठी है उन लोगों को भोजन कराओ पंथ कह दिया गया कि सभी ब्राह्मणों को भोजन करा दो ऐसे विश्व का तात्पर्य है अन्य सवो का तो कल्याण होगा सामान्य रूप से परंतु तो विशेष रूप से कल्याण होगा उनका जो श्री कृष्ण के साथ में राग संबंध स्थापित करेंगे तो विश्व का तात्पर्य पुष्ट भक्तगण उनके ऊपर विशेष रूप से अनुग्रह करने के लिए श्री यमुना जी अवतरित पुष्ट का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण के ऐश्वर्य के कारण उनकी प्रीति नहीं की जाए बल्कि उनके साथ में जो हृदय का संबंध है राग का संबंध है उस राग संबंध के कारण कृष्ण से प्रीति की जाए श्री यमुना जी राग संबंध वाले जो भक्तगण हैं उनके ऊपर उनका उद्धार करने के लिए विशेष रूप से पृथ्वी पर अवतरित हुई यमुना जी की एक विशेषता और के ब्रिज के बाहर श्री यमुना जी वे तो जीवों को पाप निवृत्ति करके यम यातना से निवृत्ति करके यम की बहन हैं और भांजे के प्रति मामा का बड़ा प्रेम होता है तो विश्व के कल्याण करने के लिए मतलब यमुना जी को अपनी मां करके मानेगा या यमुना जी के प्रति जो आदर का भाव रखेगा उनको यमुधनराज कभी भी, भी कष्ट नहीं देंगे क्योंकि मामा का बेटा के प्रति भांजे के प्रति बड़ा प्रेम होता है स्वाभाविक प्रेम होता है तो कृष्ण की बात छोड़ दो आदि कंस है कंस का तात्पर्य है कि हिंसा करने वाला कंस धातु हिंसा के अर्थ में आती है परंतु तो सामान्यतः एक माँ इतनी प्यारी होती है और माँ स्क्वायर हो जाए तब तो कहना का माँ <laughs> तो, तो, माँ मा मा अत्यंत अत्यंत प्यारा होता है तो श्री यमधर्म राज यमोपि भग्नि सुतान कथ दुष्टानपि दुष्टान अपनी प्रियो भव सेवनाथ तब हरिथा गोपिका श्री धर्मराज भी कभी भी अपने भांजे को मारेंगे नहीं तो ब्र चौरासी को उसके बाहर श्री यमुना जी का जो स्वरूप है वो यमुना जी का स्वरूप है कि वे यम यातना को नृत करने वाली हैं अथवा नदी रूप में हैं तो वे कहीं जीवों के मल उनको दूर करके उनमें जीवन का संचार करके धर्म काम सब पुरुषार्थों को वे प्रदान करने वाली हैं परंतु तो ब्र चौरासी कोष के भीतर जो यमुना जी हैं वे विशेष रूप से पुष्टि प्रदान करने वाली इसलिए श्री यमुना जी का विशेष रूप से पान करने के लिए सब लोग श्री ब्रज मंडल में आकर के यमुना जी का पान विशेष रूप से करते हैं यद्यपि यमुना जी के लिए कोई यम यमुनोत्र भी जा रहे हैं सब जगह यमुना जी विराजमान है परंतु तो वहां की अपेक्षा श्री वृंदावन में आकर के जो यमुना जी उनकी महिमा कहीं विशेष रूप से विराजमान है तो यमुना जी के विवाह के अवसर पर श्रीमद् भागवत में भी कहीं वर्णन किया गया कि अहम सूर्य से दिहता बसामी यमुना जले मैं सूर्य की पुत्री हूं और यमुना जल में निवास करती हूं तो यहां पर दो स्वरूप हो रहे हैं एक स्वरूप है यमुना जल और एक है नवास करने वाली अधिदेव अधिदेवी तो अधिदेव के रूप में तो श्री यमुना देवी होकर के विराजमान हैं, ब्रिज में वे चतुर्थ प्रिया होकर के विराजमान हैं, और ब्रिज के बाहर वे देवी होकर के विराजमान है जो यमुधनराज की बहन होकर के विराजमान है और यमुनवाज की बहन होकर के जीवों को भाई से कहकर के उनके बंधन से मुक्ति प्रदान करने वाली हैं, परंतु ब्रज में वे प्रेम प्रदान करने वाली हैं। तो आज श्री यमुना जी का आविर्भाव दिवस यमुना जी के आविर्भाव में विशेष रूप से ये कहना है कि श्री यमुना जी प्रेम रूप को प्रदान करने वाली हैं। यमुना जी के तीन स्वरूप है, है एक अदिभूत स्वरूप अधिभूत स्वरूप में वे नदी रूप होकर के प का निवृत्ति निवृत्ति करने वाली हैं, दूसरा उनका आध्यात्मिक स्वरूप है आध्यात्मिक स्वरूप में श्री यम्मा जी पुष्ट स्वरूप होकर के विराजमान हैं, कृपा मूर्ति होकर के विराजमान हैं और कृपा के बल पर ठाकुर जी को प्राप्त कराने वाली हैं। पुष्ट भक्त जो हैं, उनके ऊपर विशेष रूप से वे अनुग्रह करने वाली हैं कोई है को भक्तगण जो प्रवाह पुष्ट होकर के विराजमान हुए कोई मर्यादा पुष्ट होकर के विराजमान हुए और कोई पुष्ट पुष्ट होकर के विराजमान हुए तो जो प्रवाह पुष्ट हैं संसार में विचरण करते करते किसी रसिक जन का संग होकर के उनकी कृपा से जिनके हृदय में भक्ति उत्पन्न हुई वे हुए प्रवाह पुष्ट दूसरे हैं मर्यादा पुष्ट मर्यादा पुष्ट वो हैं जो के शुरू शुरू में तो ऐश्वर्य को लेकर के चले थे परंतु फिर ऐश्वर्य से हटकर के जिनका चित्र श्री कृष्ण की कृपा के कारण श्री यमुना जी की कृपा के कारण श्री कृष्ण के माधुर्य में लगा वे हैं मर्यादा पुष्ट तीसरे प्रकार के जो व्यक्ति हैं जो महापुरुष हैं वे हैं लीला प्रकर उन लीला प्रकरों को कहा गया पुष्ट पुष्ट जो सदा से ही पुष्ट है और माने सदा से ही कृपा में है भगवान के ही स्वरूप होकर के विराजमान है वे पुष्ट पुष्ट तो श्री यमुना जी पुष्ट पुष्ट स्वरूप मैं तो सदा श्याम सुंदर के साथ में श्री श्रीनाथ जी के साथ में सदा रास करती हुई विराजमान है सबको मिलाकर के सबसे बाद में मिलती है उनकी कृपा के बिना कोई भी रास में प्रवेश नहीं कर सकता है इसलिए यमुना जी का यूथ सबसे बाद में आता है स्वपक्षा प्रतिपक्षा तटस्थ पक्षा इन तीनों को मिलाकर के जो अन्नपूर्वा अन्य और तटस्था इन धन्यदि कन्यागर इन तीनों को मिलाकर के फिर श्री यमुना जी का यूथ रास में विशेष रूप से आता है तो उनकी कृपा के द्वारा ही सबको मिलन होता है मुख्य श्री राधिका की परम प्रिय सखी होकर के विराजमान हैं और नित्य प्रातः काल के समय श्री यमुना श्री राधारानी के पास में एकांत में जाती हैं और उनके साथ में श्याम सुंदर ने जो अनुभव किया है श्याम सुंदर के साथ में श्री प्रिया जी का जो अनुभव है उस अनुभव को ही श्री राधारानी श्री यमुना के सामने कह देती है और यमुना स्रोत होकर के गोपनीय बात को भी पूछ लेती हैं तो ये श्रोत पक्षा का जैसे कि श्री भावना संग्रह में किया गया कि सखीगण जो हैं वे आकर के श्री से सदा प्रातः काल के समय मिलती हैं तो श्री यमुना जी के श्री चरणानंद में यही बंदना है कि हे श्री यमुने आप लीला में कहीं यमुना स्वरूप धारण करके भी विराजमान है लीला में आप लीला के लिए नदी रूप होकर के भी विराजमान है और स्वयं प्रिया होकर के भी आप विराजमान है तीनों ही आपके स्वरूप हैं तो लीला में तो तीन स्वरूप से आप अद्भुत होकर के लीला की रास की सामग्री होकर के जल विहार की सामग्री होकर के विराजमान है स्मर श्रम जला भी सकल गात्र्य ही संगमा श्री प्रिया लाल जिस समय श्री यमुना जी में क्रीड़ा करते हैं उस समय श्री प्रिया जी के बक्षस्थल के ऊपर श्रीअंग के ऊपर लाल जी के बक्षस्थल के ऊपर लगा हुआ जो चंदन जो केशर कुंकुम वो श्री यमुना जी के ऊपर तैरने लगता है धुल करके तो श्री प्रिया जी के श्रीअंग के पुष्वेर की गंध भी वहां पर विराजमान है और उसमें जो कमल की माला लाल जी ने पहन रखी है उस कमल की माला की गंधवी विराजमान है प्रिया ने जो माला पहन रखी है उसकी गंध भी और प्रिया और लाल जी के श्री अंग में जो अंगराग है उसकी गंध भी विराजमान है उन श्री यमुना से विशेष रूप से ये प्रार्थना की गई है कि हे श्री ने आप कृपा करके तन नवत्व हमको प्रदान कर तनु मेतावता में सुदुर्लभ तमारति ही मुर्रप मुकुंद प्रिय तनु का तात्पर्य है यमुना जी की कृपा के द्वारा ही लीला में हमको गोपी देह की प्राप्ति होगी मंजरी भाव को जो चाहते हैं वो मंजरी भाव की प्राप्ति कराने वाली पुष्टि स्वरूपा श्री यमुना है कृपा स्वरूपा श्री यमुना है उनकी कृपा के द्वारा तो बे योगमाय भी, भी होगी एक तरह से जो स्वरूप प्रदान करने वाली हैं पुष्ट स्वरूप होकर के वे श्री यमुना कहीं हमको मंजरी स्वरूप प्रदान करेंगे तो बृंदावन के बाहर श्री यमुना जी का जो स्वरूप है वो केवल पाप को दूर करने वाला यम की त्रास को दूर करने वाला यमुना जी के केसी कोष के भीतर श्री यमुना जी का जो स्वरूप है वो तीन स्वरूप है नदी रूप में लीला के उपकरण होकर के जल बिहार आदि की नौका बिहार जल बिहार आदि की लीला का वे संपादन करने वाली हैं एक रूप दूसरा वे कृपा करके तन नवत्व प्रदान करने वाला पुष्टि स्वरूप होकर के विराजमान हैं तीसरा वे तुर्य प्रिया होकर के चौथी प्रिया होकर के अपने यूथ के साथ श्री वृंदावन में श्याम सुंदर के साथ में क्रिया करती हैं तो यमुना जी के श्री वृंदावन में 300 तो स्वरूप हुए और वृंदावन के बाहर जो स्वरूप है वो ये है कि वे पापों को दूर करके श्री से निरंतर निरंतर बचाने वाली होकर के विराजमान है साथ के साथ में फिर मर्यादा भक्ति भी श्री यमुना जी कृपा करके प्रदान करती हैं इसीलिए श्री यमुना को महारानी समझ करके श्री गंगा जी भी अपने कंधे के ऊपर श्री यमुना जी का बहन करती हैं और बहन करते हुए श्री जैसे कोई पालकी बाहक पालकी को बहन करता है ऐसे श्री यमुना जी को श्री गंगा जी भी बहन करती हुई विराजमान होती है श्रीमद भागवत ने यही कहा कि कौन ऐसा होगा जो कि श्री गंगा जी का आश्रय ग्रहण ही करेगा तमोपयात मुनियो हे मुनिगण मैं आपकी शरणागति ग्रहण कर रहा हूं श्री गंगा जी की शरणागति शर्ना, ग्रहण कर रहा हूं जो श्री कृष्ण और कृष्णा दोनों के चरण ऋणु को कृष्णाम्ब अधिकांति जो कृष्ण की चरण रेणु और कृष्णा की चरण रेणु उनके से अधिक परम श्रेष्ठ अंबु को वाहन करने वाली हैं। मानी श्री यमुना की भी यमुना गंगा जी गंगा जी यमुना की भी बाहिका बन करके श्री यमुना जी को कंधा के ऊपर जैसे वहन करती हुई उनकी पालकी को ले जाती हुई विराजमान है इसलिए श्री शुभदेव जी आ, कहते हैं परीक्षित महाराज मन में विचार कर रहे हैं कि जिसकी समीप मृत्यु है वो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो श्री गंगा जी के चरणों का आश्रय ग्रहण नहीं करे क्योंकि गंगा श्री कृष्ण के चरण कमल और श्री राधिका के चरण कमल उनकी रेणु को ग्रहण करने वाली होकर के विराजमान वैश्वि यमुना जी हमको कृपा करके तन नवत्व प्रदान करें ये कहने का तात्पर्य कि वे हमको तनु नवत्व माने पार्षद देह कृपा करके प्रदान करें जिससे कि लीला में हम कहीं प्रवेश कर सके और हुआ भी ऐसा ही कि जो जो भी मर्यादा भक्ति के भक्त थे अर्जुन नारद जी पद्म पुराण में वर्णन किया गया कि श्री नारद ने जब कहीं मानसरोवर में आपने गोता लगाया यमुना जी में गोता लगाया तब तो नारद को नारदी गोपी का देह प्राप्त हुआ तो रास में प्रवेश करने वाले देह को प्राप्त करने के लिए श्री यमुना जी के संपर्क की अत्यंत अत्यंत आवश्यकता श्री यमुना जी में स्नान करने पर नारद कुंड में निवास करने पर श्री नारद जी आए बोले हमको सर्वोत्तम जो स्वरूप है हम तो कहीं पांच रात्र धर्म उपदेशक हैं पूजा मार्ग के उपदेशक हैं है, परंतु तो हमको रास में प्रवेश की प्राप्ति हो श्री गोपीश्वर भगवान से पूछा गोपीश्वर भगवान बोले कि तुम वृंदा जी का संघ करो तो बृंदा जी का जब संग किया तो बृंदा जी ने कहा कि गोवर्धन तट पे तो निवास करो और गोवर्धन तट पे निवास करके श्री यमुना जी उनके चरणों का आश्रय ग्रहण करो जब नारद कुंड पर श्री नारद जी ने गोता लगाया और जब मानसरोवर में श्री नारद जी ने गोता लगाया तो नारद जी ने अपने आप को पाया कि मैं गोपी बन गया हूं जो स्त्री देह है रास के उपयुक्त जो देह दे है वो स्त्री देह उनको प्राप्त हो गया और उस देह को प्राप्त करते हुए जब आगे बढ़े उस समय श्री रास मंडल का उन्होंने दर्शन किया और श्री जी ने आ नारदी आ नारदी ऐसे कहकर के नारद जी को अपनाया उनको गोपी को अपनाया और नारद जी को भी रास की प्राप्ति हुई और रास की प्राप्ति होकर तो अर्जुनी गोपी और नारदी गोपी अर्जुन को भी गोपी दे की प्राप्ति हुई और नारद जी को भी गोपी दे की प्राप्ति हुई यह में उस प्रक्रिया का पूरा किया गया और कैसे उस दे की प्राप्ति हुई तो श्री सर्वोत्तम माधुरी का आस्वादन प्राप्त करने के लिए श्री महारानी की यमुना जी की अपूर्व है कहने से वो में में लगाई, को तनु जय जय जय जय जय जी बल बल्कि बहुत बहुत सारे कई लोग हैं मैने ऐसे जिनको फिर राष्ट्र प्रवेश राष्ट्र प्रवेश नहीं राष्ट्रीय हाँ हाँ सखी के रूप में, में का जो किया, तो, आ, आ, जैसे दिल्ली में जब गए ठाकुर जी इंद्रप्रस्थ में तो वहां पर किसी कन्या को तप करते हुए देखा और उसे अर्जुन ने पूछा तू कौन है तो उन्होंने कहा कि मैं मैं सूर्य की पुत्री हूं और बसामी यमुना जल यमुना जल में निवास करती हूँ तो, फिर ठाकुर जी ने उनके साथ में कालिंदी द्वारका में, किया। जी, में आ, आप विशाख के रूप में भी हैं कालिंदी के रूप में भी विराज धन्यगण है कन्या का कन्या का कहा है बल्लाचार्यो कन्या का कहा कुमारिका कुमारिका कन्या का, कुमारे का तृतीय युद्ध है एक राजधानी का युद्ध हो गया एक चंद्रावनी का युद्ध हो गया और एक कुमारी का और चौथी त्वरियमुना जी का थोड़ी शब्द का अंतर है रूप जी ने उनको वर्णन किया स्वपक्षा प्रतिपक्षा तटस्थ पक्षा और स्वत्पक्षा तो उन्होंने रस की भाषा का प्रयोग किया उन्होंने बलराचार्य जी ने उसमें साक्षी जो भाषा है वो साक्षी भाषा का प्रयोग कर दिया केवल शब्दावली का टर्मोलॉजी का अंतर है तात्पर्य एक ही है सबका गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून् श्री वैष्णवाश्च्री साग्र जात सह गण रघुनाथान्वतम तम सजीव साद्वैतम सबधूतम पर्जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्वताल बल्लव ललनाधरपलव पानोत्तम मालम हरे हरिहली शुकोसी मधुरेश माधव मैय मुलिमतलिका मत मम मदन मोहन मुदा मृदय मनसो महा महामोह वाशाकुभ्यपा सिंधुभ्य पत्ता पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे सनातन सनातन प्रभो कर्णाबुराशे हे रूप दुर्गत जनईक दयावलोक हे भट्ट सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कृतमंद मते दया वृंदावन बिहारी सुधानी थी पूर्व प्रसंग में पढ़कर आए के श्री उपनिषदों में श्री कृष्ण को रस कहा गया परंतु तो निकुंज बिलास में रस की स्थिति ऐसी है कि वहां श्री श्याम भी प्रिया की अनुकूल नायक होकर के कृपा चाहते हैं और श्री प्रिया की कृपा मिल जाए तो श्री श्याम के हृदय में जो विराजमान रस है भाव है वह भाव भी रस बन जाता है तो उपनिषदों में श्री राधिका है स्थाई भाव माधनाक्ष महाभाव स्वरूपा है श्री राधिका का स्वरूप जहां भी वर्णन किया गया महाभाव स्वरूप भाव ही जैसे परिपाक को प्राप्त होकर के रस प्राप्त होता है इसी तरह श्री राधिका का प्रेम ही सर्वोत्तम रूप में वृद्ध नंदन रासेश्वर होकर के विराजमान होता है रास बिहारी होकर के रस रूप में सदा विराजमान है तो औपनिषद दृष्टि से श्री राधिका वे हैं भाव कृष्ण हैं रस परंतु नकुंज मंदिर में जहां रस की इतनी अधिकता होती है वहां श्री कृष्ण का रस में लीला में श्री राधिका हो जाती हैं उपास्य कृष्ण भी उनके प्रति आश्रय जाती है जो भाव है माने नायक का जो आश्रय जाती भाव है उस नायक के आश्रय जाती भाव से वे श्री श्याम सुंदर का सेवन श्री प्रिया जी की माधुर्य का सेवन करना चाहते हैं पंत रहता है आश्रय जाति भाव भी उसको विषय जाति विषय जाति भावी रहता है आश्रय जाति भाव करने के लिए श्री कृष्ण को रूप धारण करना पड़ेगा श्री महाप्रभु का तब आश्रय जाति भाव में वे अपने माधुर्य का आस्वादन करेंगे तो ऐसी श्री राधिका जो लीला में श्याम सुंदर के लिए भी परम परम आस्वादनी और आराध्या बन जाती हैं श्याम सुंदर अपने ऐश्वर्य को पूरी तरह से भुला देते हैं उन श्री राधिका की महिमा का गायन कर रहे हैं दसवें श्लोक में कह रहे हैं यत् पद्म नखचंद्र मणि छटाया विस्फूर्ज तम के मोप वधु पूर्णानुराग रस सागर साग मूर्ति ही श्री राधे का मैं कदापि कृपाम करू श्री राधा रानी अमित रूप धारण करके अमित प्रकार से अमित सेवा करती है नुकुंज की भाषा है कि अमित रूप धारण करके अमित प्रकार से अमित सेवा श्री प्रिया करना चाहती है जब अमित रूप धारण करना चाहती हैं, तो इसका मतलब है श्री राधिका ही अनेक रूपों को धारण कर लेती है जितनी भी कृष्ण प्रियां हैं उन सभी कृष्ण प्रियाओं वे सभी कृष्ण प्रिया मूल रूप में राधिका ही हैं। यदि राधिका नहीं है तो श्री श्याम सुंदर का किसी अन्य प्रिया में प्रीति हो ही नहीं सकती है श्याम सुंदर है आत्माराम आत्मा राम उसे कहते हैं जिसको अपने सुख के लिए किसी दूसरी बाह्य वस्तु की आवश्यकता न हो और श्री राधिका ही उनके अपनी स्वरूप हैं इसलिए वे श्री राधिका नायिकाओं के रूप में जब विराजमान हैं तो उनकी आत्मा रामता सुरक्षित रहती है आत्मारामता में कहीं बाधा आती नहीं है और श्री श्याम सुंदर उन सभी प्रियाओं पृथ्वी प्रेम धारण करके जब विराजमान होते हैं तो उनमें तारतम्य के द्वारा आस्वाद की प्राप्ति होती है और श्री राधिका का सर्वोत्कर्ष सामने प्रकट हो जाता है आस्वादन प्राप्त करने के लिए श्री जो प्रीति है उस प्रीति के अनेक अनेक आयाम अनेक, अनेक अनेक डायमेंशंस जो हैं, उन आयामों को कहीं श्री राधिका प्राप्त करा देती हैं श्याम सुंदर तो एक ही प्रेम का अनेक आयामों से आस्वादन करने के लिए अनेक कोणों से आस्वादन प्राप्त करने के लिए श्री राधिका ही अनेक स्वरूप अनेक नायिकाओं के स्वरूप धारण करती हैं और उनके प्रेम का ही कहीं छोटा छोटा सा छीटा लक्ष्मी श्री रुक्मणी सत्यभामा यहाँ तक कि कुब्जा आदि में भी जहां भी प्रीति है वहां उस प्रेम का ही एक एक छींटा कहीं छीन का स्वरूप होकर के केवल मधुर स्वरूप ही नहीं बल्कि अन्य जितने भी स्वरूप हैं, हैं वे भी भावान्तर के द्वारा दास्य सख्य, वासन इत्यादि जो भाव हैं वे भी कहीं श्री राधिका के ही जो प्रेम स्वरूप है उनके ही भावांतर के द्वारा श्री श्यामचंद्र की सेवा करने में समर्थ होते हैं तो प्रेम मात्र श्री का इतनी व्यापक है कि प्रेम मात्र उनकी वे आश्रय होकर के विराजमान जैसे नदी बावड़ी कुआ सब का मूल आश्रय कौन है समुद्र है सब में जो जल आया है वो कहीं भूगर्भ से ही आया है समुद्र से ही आया है इसी प्रकार जहां भी प्रेम है चाहे वास्तु प्रेम है चाहे दास प्रेम है चाहे मधुर प्रेम है उस प्रेम का आश्रय श्री किशोर जी जो वे श्री किशोरी जू सर्वोत्तम स्वरूप है मधुर उस मधुर स्वरूप से श्री मदन मोहन को के माधुर्य का आस्वरण करने के लिए और अपने माधुर्य का आश्रय मदन मोहन को आस्वर्दन कराने के लिए वे श्री प्रिया अनेक अनेक रूपों को धारण करती हैं और जब अनेक रूपों को धारण करती हैं तो गोप वधुओं के प्रति जो श्याम सुंदर की प्रीति है वो कहीं प्रकारांतर से राधा रानी के प्रति ही प्रीति बनती है श्याम सुंदर की प्रीति राधा रानी के प्रति ही है उसी को वर्णन कर रहे हैं कि यत् पद्म नखचंद्रमणि श्री किशोरी जी के चरण कमल वे पद्म के समान हैं अब पद्म में गंध भी है ऐसे शिव प्रिया जी के श्रीअंकी गंध क्या कहना लाल जी की नाशिका को कितना आकर्षित करेगी तो जिनके श्री चरण की गंध फिर रंग कमल का रंग बड़ा सुंदर पद्म कहने का मतलब है कि अपने आप स्वाभाविक रूप में ही लालिमा वहां पर विराजमान है और कभी श्री श्याम सुंदर प्रिया जी के चरण में अल्ता लगाने के लिए जाएं तो मन में विचार करते हैं अरे स्नान करने पर भी कल का अल्ता अभी धुला नहीं है पूछा नहीं है इसलिए बार बार अंगूठे को रगड़ रहे हैं तब सखी हंसती हुई कह रही है बोले लाल जी ये अल्ता नहीं है ये प्रिया जी के अंगूठे का स्वाभाविक रंग है तब हो जाता है तो यद पद्म पद्म कहकर के गंध पद्म, पद्म कह करके रंग पद्म कहकर के कोमलता ये तीनों कोमलता रंग और गंध इन तीनों से युक्त होकर के श्री राधिका के पाद पद्म विराजमान है पाद शब्द का तात्पर्य है कि केवल चरण ही नहीं जितने भी श्री अंग हैं वे सभी परम परम श्रेष्ठ होकर के विराजमान है तो चरण पाद सभी अंगों का उपलक्षण होकर के भी विराजमान है उपलक्षण कहते हैं एक के दृष्टांत के द्वारा दूसरे को भी समझ लेना जहां एक नमूने के द्वारा दूसरे को समझा जाए उसको कहते हैं उपलक्षण तो शिव के अंग अंग ऐसे होकर के विराजमान है पाद फिर पाद का एक अर्थ है वो है आदर शिव जी के प्रत्येक अंग परम परम आदरणीय होकर के लालजी के लिए परम परम आदरणीय होकर के विराजमान है पाद शब्द आदर का वाची होकर के विराजमान है जैसे रूप को स्वामी पाद सनातन को स्वामीपाद बल्लवाचार्य पाद या चरण तो चरण शब्द जो है वो आदर का वाचक है चरण शब्द केवल पैर का वाचक नहीं है तो यद पाद पद्म आदरणीय श्री किशोरी किशोरिजु उन किशोरज के अंग अंग वे अद्भुत होकर के विराजमान इनमें चरणों की शोभा को कह नहीं किया अद्भुत होकर के विराजमान और उन चरणों में नखचंद नक नख जो है वे चंद्रमा के समान विराजमान हैं, जिनके आगे मणि मणि के के परम परम मूल्यवान होकर केजस्वी होकर के वे हो विराजमान है ये मणि का भाव है तो श्री प्रिया जी के चरणों में अद्भुत लालिमा विराजमान है अद्भुत कोमलता विराजमान है अद्भुत गंध विराजमान है और वे चरण के माध्यम से संपूर्ण श्रीअंग की शोभा उसको कहीं उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है उपलक्षण के रूप में वे विराजमान हैं। उन चरणों में नखावली वह चंद्रमा के समान आनंददायी होकर के विराजमान हैं जिनकी छटा ओर बिखर रही है उस छटा का ही विस्फुर्जतम प्रभाव यह है कि वो नक्षत्र का जो प्रभाव है वो प्रभाव ही कहीं श्री लक्ष्मी जी में कहीं जितनी भी अवतार हैं उन अवतारों के साथ में विराजमान श्री तत्व जैसे नृसिंह के साथ में लक्ष्मी वराह के साथ में लक्ष्मी तो जितने भी अवतार हैं उन अवतारों के साथ में जो लक्ष्मी तत्व तो विराजमान हैं वो राधा रानी का ही दिया हुआ विराजमान है मखेश्वरी क्रियेश्वरी सुधेश्वरी सुधेश्वरी होकर के वे विराजमान है यज्ञ स्वरूप यदि श्री कृष्ण है तो श्री राधिका मखेश्वरी होकर के क्रियश्वरी होकर के विराजमान है तो श्री राधिका के नक्षचंद्र का जो विस्फुर्ज तक प्रभाव है वो प्रभाव ही किमपि माने अत्यंत स्वल्प रूप में पूर्ण प्रभाव तो यही है आश्रय में श्री राधिका है आश्रय और अन्य जो है वो उनकी ही छटा होकर के विराजमान बिराज्ञ। <coughs> है तो किमपि माने स्वल्प रूप में गोप वधुशु आदर्शी अन्य जो गोप वधु हैं वो श्री राधिका के प्रेम का जो प्रभाव है वो प्रभाव ही अन्य गोप वधुओं में अल्प अल्प रूप में दिख रहा है गोप गोपवधु कहकर के परकीय भाव से युक्त होकर के जो विराजमान है गोप की जो वधु उसको गोपी कहा जाएगा और उन गोपियों में वह भाव किंचित रूप में दिख रहा है आदर्शी मैंने दिख रहा है संपूर्ण प्रेम की वे आश्रय होकर के विराजमान है गोपवधी शु श्री श्याम सुंदर का अन्यत्र अन्यत्र अनुराग है अन्यत्र आसक्ति है श्री राधानी के अन्यत्र कहीं आ सकती? राधा कहीं आसक्ति कृष्ण की हो ही नहीं सकती है क्योंकि तो कृष्ण कामी नहीं हैं, कृष्ण प्रेमी हैं। कामी होते तो कहीं भी रूप को देख करके मोहित तो हो जाते परंतु जहां राधिका के प्रेम का कोई छीटा विद्यमान है वहां तो कृष्ण आसक्त होंगे अन्यथा सुंदर से सुंदर जो युवती है वे श्री कृष्ण को आकर्षित कर सकने में समर्थ नहीं है वो मनमोहलाल की जय तो किमप गोप वधुषु आदर्शी पूर्ण अनुराग श्री राधिका पूर्ण अनुराग रस सागर सार मूर्ति क्या बात ही नहीं पूर्ण अनुराग पूर्ण अनुराग अर्थात राग जो है उसका भी सार होकर के विराजमान है जहां महाभाव की परिभाषा दी गई वहां पर यही कहा कि अनुराग स्वसंवेद्य दशा प्राप्य प्रकाश अनुराग स्वसंवेद्य दशा माने पराकाष्ठा उस पराकाष्ठा में प्राप्य माने परिपाक को प्राप्त होकर के प्रकाशित माने प्रकट भी हो रहा हो तो अनुराग स्वसंवेद दशा को प्राप्त करे अनुराग अपनी अपने आप को प्रकट करने वाली जो दशा है उस दशा को दशा माने पराकाष्ठा दशा माने सर्वोत्तम सर्वोर्थ जो दशा है उसको प्राप्त करे और उसको प्राप्त करके प्रकाशित कहीं प्रकाशित भी हो तब जाकर के उसका नाम महाभाव होगा स्वसंवेद दशम दशा को प्राप्त माने परफपाक को प्राप्त हुआ पर्फाक को प्राप्त करके के अप्रकट रहे ऐसा भी नहीं है प्रकाशित है कहीं स्वरूप धारण करके भी विराजमान हो अनुराग दशा प्राप्त यावद आश्रय वृत्तिशात प्रारंभ से लेकर के और अनुराग तक की जितनी भी दशाएं हैं वे सारी दशाओं के लक्षण उनमें प्राप्त है का आश्र है राग राग किसका नाम है राग है कि जहां दुख सुख रूप में प्राप्त हो और सुख दुख रूप में प्राप्त हो कुल रमणियों के लिए घर में रहना यह परम सुख की बात है परंतु तो ब्रज गोपी के लिए घर में स्थिति यह दुखपूर्ण बन जाती और कुल रमणियों के लिए वन में निवास करना महाकष्टकर की कष्टकर बात होती है परंतु दौड़ दौड़ करके यमुना तट पर शामचंद्र के पास में निवास करना यह उनके लिए परम सुख की स्थिति हो जाए तो जहां दुख सुख और सुख दुख के रूप में दिखता हो उसका नाम है राग उस राग की यावदाश्रय आश्रय वृत्ति माने सर्वोत्तम जो वृत्ति है वो सर्वोत्तम वृत्ति कहा पर होगी वो अनुराग में हो अनुराग की सर्वोत्तम वृत्ति कहाँ होगी बोल महाभाव में तो महाभाव का तो कह करके महाभाव का यहां निरूपण किया गया अनुराग की पूर्णता जहां पर हो उसका नाम है पूर्णानुराग माने महाभाव अब महाभाव की व्याख्या करने के लिए बैठेंगे तो अनुराग का आश्रय है राग राग की परिपूर्णता कहीं प्राप्त है तो वो महाभाव में है राग किसे कहेंगे दुख का सुख रूप में अनुभव होना और सुख का दुख रूप में अनुभव होना मावावती गोपियों के लिए दुख सबसे अधिक सुख रूप में श्री वृज में प्राप्त होता है कि ताब आने वाणा पथवी पृथ्वी भरात किसी के द्वारा रोकी हुई वे नहीं रोकती तो दुख की पराकाष्ठा और सुख की पराकाष्ठा कि जहां दुख ही सुख होकर के बजमान और सुख दुख हो जाए घर में रहना यह उनके लिए महादुख रूप हो जाए तो अनुराग का जो आश्रय है अर्थात राग उसकी पराकाष्ठा माने सुख और दुख इन दोनों की पराकाष्ठा श्री श्याम सुंदर के साथ में मिलने में होती है इसलिए गोपियों का जो महाभाव है वो महाभाव अनुराग की यावद आश्रय वृत्ति है अब श्रवृत्ति का एक दूसरा अर्थ के प्रेम उत्पन्न अभी हुआ नहीं है केवल श्रद्धा उत्पन्न हुई है श्रद्धा से लेकर के और महाभार तक जितने भी लक्षण हैं वे सारे लक्षण श्री प्रिया जी में दिख जाएंगे महाभारवती गोपियों में बे सारे के सारे लक्षण पूरी तरह से दिख जाएंगे तो का आशय नहीं है कि पहले लक्षण छुट जाएंगे पहले लक्षणों को लेते लेते महाभाव में जो लक्षण है केमेशा सहता एक निमिश मात्र का भी हो जाना आसन जनता श्री प्रिया के संपर्क में जितने भी लोग आए हैं वे सब व्याकुल हो जाए जड़ चेतन भी व्याकुल हो जाए एक एक लता एक एक घास की पत्ती वो भी श्री प्रिया के व्योग में लाप करने लगे आसन जनता आसन मान्य निकट राधिका के निकट रहने वाली जितनी भी जनता है उसके हृदय बिलोड़नम उसका हृदय व्याकुल हो जाए दूसरा लक्षण निमेशा सता पलक का गिरना भी इतना व्योग भी सहन नहीं हो पलकांतर अवलोकबिन कल्पांतर ही बेहात यह दशा हो जाए निमेशा सता आसन जनता हृदनम कल्पक्षणत्वम क्षणत्वम मिलन में एक कल्प की रात्रि वो सदी की व्यतीत हो जाए और विरह में एक क्षण कल्प सदी का व्यतीत हो जाए खिन्न तस्वेपी श्री श्यामचंदर गैया चरा रहे हैं सखाओं के साथ में खूब उद्दाम मच रहा है आनंद हो रहा है परंतु शिवप्रिया दुखी हो रही क्या है वृन्दा उनके कहीं कांटे कंकर प्यारे को लग नहीं रही तो तत्सौक्ष आरती श्याम सुंदर को दुख नहीं है परंतु फिर भी शिवप्रिया को आरती ये महाबाप का एक अद्भुत लक्षण श्याम सुंदर खूब सुखियां गलियाओं को चला रहे हैं ये सखाओ के साथ में रह रहे हैं खूब खेल रहे हैं खूब आनंद है, है। परंतु उनकी आरती की आशंका में ये व्याकुल होती रहती है हैं तत्सौख्य प्यारती संया मोहा दोभावे आत्माद सर्व विस्मरण महाभाव के लक्षण चल रहे हैं महाभाव के अनुभव चल रहे हैं महाभाव का अनुभाव क्या है कि मोह का अभाव मूर्छा नहीं है पर मूछा के अभाव में भी आत्मा सर्व आत्मादिविस्मरण अपने आप को पूरी तरह से विस्मृत किए हुए है इत्या इत्यादि इत्यादि मानी इसके अलावा भी बहुत सारे भाव हैं और उन भावों को ये अनूपण करेंगे तो उनमें दो भाव मुख्य हैं परम भाग्यशाली होते हुए भी अपने आप को अभागिन मानना और किसी में कृष्ण का संपर्क प्राप्त हुआ है तो उसके प्रति आदर का भाव सुबल के प्रति आदर का भाव कि सुबल तुम बड़े भाग्यशाली हो जो बलदाव जी के सामने श्री कृष्ण तुम्हारा आलिंगन कर रहे हैं गुरजनों के आगे हम तो गुरुजनों के आगे कृष्ण का नाम भी नहीं ले सकती हैं, तो हमसे ज्यादा भाग्यशाली अब कहा सुबल का भाग्य कहा का भाग्य कोई तुलना है क्या परंतु तो सुवल की वंदना करने लगे और अपने आप की हीनता दिखाने लगे एक भाव ये मादना की महावाप का एक लक्षण और दूसरा श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए त्रिय क्योनी में भी जन्म ग्रहण करने की अभिलाषा प्यारे में गोपी क्यों हुई भ्रमरी होती तो प्यारे की माला के ऊपर बैठकर के उस माला के माधुर्य का आस्वादन कर देती है तो तिर में कीट पतंग में भी कीट पतंग में भी जन्म ग्रहण करने की श्री में अभिलाषा हो जाती है तो ये जितने भी अनुभव हैं वे प्राप्त हो जाते हैं तो मोहाद्य भावे आत्मा स्मरण तथा इत्यादि इत्यादि है क्या करें कि मैंने और भी बहुत बहुत जो अनुभव हैं वे सारे अनुभव प्रत्येक क्षण शाम सुंदर का नित्य नवीन रूप में अनुभव करना इत्यादि ये जो अनुभव हैं वे सब श्री महाभाव में प्राप्त होते हैं तो पूर्ण अनुराग पूर्ण अनुराग की व्याख्या एक संकेत मात्र में हुई कि जो राग है वही पूर्णता को प्राप्त हो करके अनुराग बनेगा राग का तात्पर्य है सुख को दुख मानना और दुख की स्थिति को भी सुख मानना अनुराग का तात्पर्य है निरंतर उपभोग करने पर भी वस्तु में नित्य नूतनता की अनुभूति होना ये हो गया अनुराग तो पूर्ण अनुराग और युव अनग भी स्वसमिद दशा को प्राप्त होकर के माने प्रेम ही करता प्रेम ही कर्म और प्रेम ही करण बनकर के जहां प्रेम का आस्वादन किया जाए वस्तु नहीं वस्तु के श्याम सुंदर नहीं श्याम सुंदर का आस्वादन नहीं है शाम सुंदर के प्रेम का जहां आस्वादन प्रधान हो रहा श्याम सुंदर हो गए पीछे प्रेम हो गया पहले ऐसा जो प्रेम है स्वसंवृद्धि दशा प्राप्य प्रकाशता दशा माने पराकाष्ठा को प्राप्त हो अनुराग पराकाष्ठा को प्राप्त हो और को प्राप्त होकर के चेष्टाओं के द्वारा प्रकट भी हो केवल सुप्त रहे सो नहीं है उसका नाम महाभाव है तो पूर्ण अनुराग वो पूर्ण अनुराग हुआ महाभाव और वो महाभाव में भी रस सागर ऐसी स्थिति आ जाए महाभाव में भी कि श्री श्याम सुंदर स्वयं तो बन्या जाए आप नायक आश्रय के रूप में नायिका रूपी विषय का आस्वादन हैं क्योंकि तो श्रस में दोनों ही दोनों के आश्रय विषय होते हैं नायिका का नायक और नायक का नायिका होता है तो विषयरत जो आश्रयता है विषय मानी श्री श्याम सुंदर की जो आश्रयता है वो आश्रय श्री राधानी बनने और आश्रय का श्री श्याम सुंदर रस में जहां स्वादन लेते हुए विराजमान हो जाएं ऐसे रस सागर माने श्याम सुंदर की भी उपास्या बन करके श्री किशोरी जी समुद्र के रूप में विराजमान हैं ऐसे माधुरी की सार मूर्ति होकर के श्री किशोरी जी विराजमान श्री श्याम सुंदर तो प्रत्येक प्रिया के अनेक जगह ऐसे भी वचन मिल जाएंगे कि रुक्मणी जी से भी कह रहे हैं कि हे प्रिय मैं तुम्हारे भशीभूत हूं सब जगह ऐसे बचन कह रहे हैं कि मैं जहा प्रेम है वहां उनके बशीभूत होकर के विराजमान हो जाता परंतु तो सार मूर्ति नहीं है सार मूर्ति कहा है श्री राधा राधारा के पास सार मूर्ति वे श्री राधे का मेरे ऊपर कब कृपा करेंगी का मई कदापि कृपाम करो तू हे श्री किशोरी जो मेरे शरीर के साधन विहीन व्यक्ति पर आप जल्दी से आपकी कृपा के बिना मेरा उद्धार करने वाला कोई नहीं है तो कदापि कृपा करो तू कभी तो आप मेरे ऊपर कृपा करेंगी तब कृपा करेंगी जल्दी से मेरे ऊपर कृपा करो मौका को लेकर के यहां विराजमान दोबारा श्री यत्पाद पद्म श्री राधिका सौगंध रूप और कोमलता तीनों ही दृष्टि से श्री राधिका के चरण परम सुंदर है कमल के समान है उन कमलों में भी नक्षंद्र, वे कहीं रत्न के समान, चंद्रमा के समान अपनी किरणों को सर्वत्र फैला रहे हैं वो किरण ही अर्थात श्री राधिका का प्रेम का जो अंश है वे प्रेमयी हैं, और प्रेम का जो अंश है वही श्री लक्ष्मी से लेकर के जितनी भी ब्रज गोपी का पर्यंत क्रम क्रम करके सब में ऊर्ज रूप में विराजमान हैं, लक्ष्मी से आरम करके और जितने भी अन्य प्रियागण हैं, उन सब प्रियागणों में अन्य प्रियागणों में गोपियों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन सी होंगे फिर राधिका के अतिरिक्त सर्वदा श्रेष्ठ होंगे श्री चंद्रावली ब्रज की जितनी भी गोपी है उनमें श्री राधिका और चंद्रावली ये सर्वाधिक श्रेष्ठ है सर्वोत्तम राधिका उनके बाद में नेक्स्ट बन यदि कोई है तो चंद्रावली तो विस्फूर्जितम उनका ही विस्फोर्जन अनेक अनेक रूपों में विराजमान क्योंकि तो श्री प्रिया अनेक रूपों में श्री श्यामचंदर की सेवा करना चाहती हैं। गोप वधु शु आदर्शी गोप वधुओं में वह प्रीति विराजमान है गोप वधु कहकर के व्यमानता और दुर्लभता ये गोप शब्द के द्वारा गोप बधु शब्द के द्वारा अपने आप दिखा रहे हैं कि परकीय भाव में रस का उत्कर्ष और दुर्लभता होने पर क्यों पर भाव में तीन भाव है दुर्लभता वायमानता मान्य रोग और भय ये तीन चीज जैसे परक्रिया में विराजमान है स्वकिया में तीनों चीज नहीं है इसलिए उत्कर्ष और ज्यादा होता है वायु होने पर उत्कर्ष और ज्यादा होता है तो श्री राधिका के प्रेम का ही एक अंश अच्छा अन्य गोप वधुओं में भी दिख रहा है वे श्री राधिका पूर्ण अनुराग रस हो करके विराजमान पूर्ण अनुराग माने सर्वोत्तम अनुराग वाली श्री राधिका है परंतु श्रृंगार रस में श्री श्याम सुंदर का प्रिया और प्रिया के लिए श्याम सुंदर ये परस्पर आश्रय विषय हो करके विराजमान श्री श्याम सुंदर की भी विषय बन करके श्री राधिका विराजमान हैं इसलिए पूर्णानुराग रस हो करके वे विराजमान रस कहते हैं भाव का परिपाक दशा श्री राधिका यदि कृष्ण यदि भाव हैं तो श्री राधिका उनकी परिपाक दशा हो तो पूर्णानुराग पूर्ण रस पूर्णानुराग राग रस अर्थात नायक की दृष्टि से उपास से रस होकर के श्री राधिका विराजमान हैं। वे रस की सागर होकर के विराजमान हैं, जैसे सागर ही सर्वत्र जलाशयों में व्याप्त है ऐसे श्री राधिका का प्रेम ही सर्वत्र विराजमान हैं। वे रस की सार मूर्ति होकर के विराजमान हैं, रस की दृश्यमान आस्वादनी मूर्ति बनकर के वे विराजमान हैं। प्रकट आनंद होकर के भी विराजमान हैं, अप्रकट आनंद नहीं क्योंकि प्रकट आनंद ही भोग्य होता है अप्रकट आनंद भोग्य नहीं होता तो भोग्य आनंद के रूप में जो श्री राधिका विराजमान हैं, ऐसी श्री राधिका जो संपत्ति की हो पराकाष्ठा होकर के विराजमान राजमाने संपत्ति संपत्ति की पराकाष्ठा होकर के विराजमान है साधन की पराकाष्ठा होकर के क माने पराकाष्ठा और जो सिद्धि की पराकाष्ठा होकर के विराजमान हो हैं, वे श्री राधे का मेरे ऊपर कभी कृपा करें कदापि कहकर के हे श्री राधे का यह कृपा आपके पास में ही विराजमान है आपके अतिरिक्त कोई दूसरा ये कृपा नहीं कर सकता और जल्दी से वो कृपा मेरे ऊपर करें तो राधे का मैं कदापि कृपा करो तो अनुप्रास अलंकार का बड़ा सुंदर स्वरूप विराजमान और श्री राधिका के रूप का बड़ा सुंदर प्रयोग है कि चरण कमलों के नख ही मानो चंद्रमा है रूपक हो गया और उनकी छठा चारों ओर विराजमान है छठा के द्वारा ही सब चमक रहे हैं ये अतिशोक्ति अलंकार तो रूप का दोनों रूपक और अतिशोक्ति दोनों मिले हुए विराजमान है के रूपक अलंकार का बड़ा सुंदर ये प्रयोग है उसमें श्री राधिका की अपूर्व महिमा का वर्णन किया गया गोप वधु शब्द में परकर अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग है कि परकीय भाव को व्यक्त करने वाली जो गोपवधु उनमें भी यह प्रेम सर्वोत्तम रूप में प्राप्त हो रहा है वे श्री राधिका पूर्ण अनुराग रूर्ति होकर के ही विराजमान है ऐसी पूर्ण अनुराग रस सागर की मूर्ति हे श्री मूर्ति आप कौन मेरे ऊपर कृपा होगी ये असोक्त अलंकार का यहां बड़ा सुंदर प्रयोग किया गया है आगे उजृह रसवार निदेश तरंगई अंगई वक प्रणय लोल बिलोचनाया तस् कदा भविता मै पुण्य दृष्टि बृंडाटवी नव निकुंज ग्रहादि देव्या श्री वृन्दाटवी वृंदावन की जो नव निकुंज उनके नव निकुंज ग्रह वृंदावन रूपी नव निकुंज ग्रह उनकी अधिनेवी श्री राधे का मेरे ऊपर पुण्य दृष्टि कब डालेंगी कृपा मई दृष्टि कब डालेंगी वृंदाटवी मान श्री वृंदावन वही मानो निकुंज ग्रह है जैसे घर में ग्रहस्वामनी की चलती है उसकी व्यवस्था को कोई टाल नहीं सकता है दूसर टालेगा तो घर की व्यवस्था नहीं चलेगी घर में उसका ही अधिकार है घर की साम्राज्ञी वो ग्रह स्वामी ही है इसी प्रकार श्री राधिका वृंदावन नवनिकुंज रूपी घर की अधिष्ठात्री होकर के मालकिन होकर के विराजमान है और यहां पर किसी दूसरे का आधार नहीं चलेगा यहां पर जो आधार चलेगा वो सीधे सीधे श्री किशोरी जी जो है उनकी ही एकमात्र कृपा उनका ही आधार यहां पर चलेगा श्री श्याम सुंदर से कह रहे हैं गोपियों गोपिया कह रही है कि अपने ही अंग से क्या कोई लज जाता है क्या राधिका तुम्हारी ही अंग है इसलिए लालजी जी जिजे करने की जरूरत नहीं है आप सीधे सीधे चले आओ इस निकुंज मंदिर में इस विलास में सीधे सीधे चले आओ श्री प्रिया आपसे भिन्न नहीं है जैसे अपने अंग से कोई नहीं लाता ऐसे तुम श्री राधिका दो अलग अलग नहीं हैं इसलिए प्रिया जी के आगे संकोच करने की भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है आप और प्रिया एक होकर के विराजमान अतः दोनों में कहीं संकोच धारण करने की आवश्यकता नहीं है परंतु यदि संकोच धारण करोगे तो भी गर्मा और यदि ऐठ धारण करोगे तो महागर्भ न तो ऐठ धारण करने की जरूरत है और न संकोच धारण करने की जरूरत है प्रिया तुम दो एक हो लीला के लिए दो होकर के विराजमान हो इसलिए संकोच धारण करने की जरूरत नहीं है परंतु तो ऐठ धारण करोगे तो भी काम नहीं चलेगा जो डोरा कितना भी कीमती हो पंत तो जब तक डोरा सुई के नाके होकर के नहीं निकलेगा तब तक डोरा सलाई के काम में नहीं आ सकता है अतः सूधे सूधे चले आओ सूधे सूधे जैसे हम कहती हैं प्रिया के अनुत को ग्रहण करते हुए इस रास मार्ग में सीधे सीधे तुम चले आओ यहां पर अपना अभिमान दिखाने की आवश्यकता नहीं है जरा भी अभिमान दिखाओगे तो दिखोगे उल्टे सीधे से दिखोगे। रस को प्रकट करने वाले नहीं दिखोगे जैसे डोरा जब सुई के नाक में नाके में होकर निकलेगा तब तो वो ठीक अपने लक्ष्य को बांधने में समर्थ होगा अन्यथा वो लक्ष्य को बांधने में समर्थ नहीं होगा इसलिए तुम अप्रिया अलग भी नहीं हो इसलिए संकोच करने की जरूरत नहीं है और एच करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रस की रीति ऐसी है कि रूप महल की चिकनाई में फिसल पड़ते हैं पाम ठाकुर जी कह रहे कैसे आऊ प्रिया की रूप माधुरी ऐसी है कि उसमें मेरे पैर फिसलते हैं श्री सखी कहती है वो लाल जी हम आपको बताती हैं सीधे सीधे चले जाओ जैसे हम कह रहे हैं अनुगत्य ग्रहण करते हुए सीधे सीधे चले आओगे तो पैर नहीं फिसे ऐ रखोगे तो दिखोगे अनुपयुक्त के उपयुक्त तुम नहीं दिखोगे तो ये कर रही तो यहां पर वही कर रही हैं कोई करस वारिधे तरंगई अंगई एवक प्रणय लोल विचना तस्या कदानुभविता मै पुण्य दृष्टि वृंदाटवी नव निकुंज ग्रहादि देव्या श्री राधिका वृंदावन नव निकुंज की ग्रहादि देवी हैं और इस वृंदावन में जो अहल चलेगी अल शासन वशी श्री किशोरी जी का चलेगा यहाँ पे तुम्हारा शासन नहीं चलेगा जैसे घर में शासन जो चलेगा वो ग्रहलक्ष्मी का चलेगा वहां पर ग्रहस्वामी का शासन नहीं चलेगा ऐसे ही वृन्दाटवी नवनकुंज में जो शासन चलेगा वह ग्रहा इस वृंदावन की अधिदेवी का यहाँ पर शासन चलेगा यहाँ पर किसी दूसरे का शासन नहीं चलेगा उजृमान रसवार निधि श्री रस रसकी ये राधि के आप रसवार निधि रस की वार निधि मान समुद्र होकर के विराजमान वो समुद्र भी कैसा उज्जल ब्रह्मांड जहां पर रस के समुद्र की लहरें उठ रही हैं, ज्वार उठ रहा है सुनामी उठ रही है रस की जहां सुनामी उठ रही है तो श्री राधिका हो गई समुद्र उनके श्रीअंग से प्रकट होने वाली श्री स्वामी जो उनके श्रीअंग से प्रकट होने वाली जो लहर सौंदर्य है वो सौंदर्य हो गया लहर सोजिमान so, रसवारी निधे मानी राधिका उनकी तरंग ही माने अंग अंग की जो शोभा है उन अंग अंग की तरंग की रंगों से माने उनका जो नृत्य है रंग माने नृत्य तो तरंग का जो नृत्य है माने शोभा का जो नृत्य है शोभा का प्रभाव है प्रो बिलोचन आया वे श्री राधिके मेरे ऊपर कब दृष्टि डालेंगे और श्री राधिका कैसी है प्रणय लोल कि किण में जिनके न सर्वदा सर्वदा चंचल हो रहे हैं मान करके श्री प्रिया प्रणय के द्वारा उसका समाधान नहीं करती हैं बल्कि प्रणय के द्वारा मान होता है मान और प्रणय इनमें परस्पर कार्य कारण संबंध है कभी स्नेह वृिक्रम में हो स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव भाव हो जो स्नेह है वह वृद्धिक्रम में मान बनता है मान के बाद में प्रणय बनता है तो एक क्रम तो यह है कि पहले मान होगा फिर प्यारे के विश्वास के द्वारा मान को छोड़ दिया जाएगा पर उतना बढ़िया नहीं है उससे भी श्रेष्ठ है कि पहले प्यारे के ऊपर विश्वास हो और फिर विश्वास के भरोसे मान किया जाए तो प्रणय मान को ज्यादा श्रेष्ठ माना गया मान में मान के द्वारा प्रणय हो वो नहीं बल्कि प्रणय के कारण मान हो वो अधिक श्रेष्ठ प्रणय मान की अपनी महिमा ज्यादा है जहां ध्वंस होने के कारण दिखते हो परंत जो ध्वंस न हो उसका नाम है प्रेम सर्वसाथ ध्वंस रहे सत्यपि ध्वंस कारण है ध्वंस का कारण होने पर भी जो समाप्त न हो माने लोक वेद की मर्यादा है पारिवारिक सामाजिक बंधन है सामाजिक व्यवस्था है परंतु नीति है परंतु न नीति चले न सामाजिक नियंत्रण चले न शास्त्र का नियंत्रण चले ये सारे के सारे तीन मुख्य कारण हैं प्रेम को ध्वंस करने में परिवार का नियंत्रण है समाज की एक व्यवस्था है और धर्म शास्त्र का बंधन है तो न तो धर्म शास्त्र का बंधन चल रहा है न परिवार का अनुशासन चल रहा है और न स्वयं अपने हृदय से उत्पन्न होने वाला जो समाज बोध है सामाजिकता का बोध है कि समाज में कोई मुझे बुरा कहेगा एक बात माने शास्त्री मर्यादा धर्मशास्त्र की मर्यादा एक बात फिर दूसरी हुई परिवार का अनुशासन गुरुजनों का अनुशासन और तीसरी बात न शास्त्र है न गुरुजन है फिर भी एक तीसरी बात जो नित्रण करने वाली है वो होती है अपना विवेक वो भी अधर्म करने में अंशित कार्य करने में अपनी कॉन्सेंस वो भी रोकती है परंतु तो इन तीनों वस्तुओं को जो तीनों ये तीन बाधाएं अपना निज का अनुशासन परिवार का बाह्य अनुशासन और धर्मशास्त्र का अनुशासन मन का अनुशासन समाज का अनुशासन और धर्मशास्त्र का अनुशासन तीनों अनुशासन होने पर भी उनकी त्याग उनको त्याग करके जो प्रेम सदाम बना रहे तीनों बाधाओं होने पर भी जो बना रहे उसका नाम है प्रेम प्रेम ही और अधिक परिपाक को जब प्राप्त होता है तो स्नेह होता है स्नेह का तात्पर्य है कि ध्रुवीभूत होकर के निकल पड़ना जब तक बर्फ कठिन है तब तक तो ठीक है परंतु तो बर्फ यदि पिघल जाए द्रवीभूत हो जाए तो फिर एक जगह टिकी नहीं रहेगी फिर बह करके मोरी में बह जाएगी उसका नाम है स्नेह स्नेह माने चित्त की द्रवीभूतता। उसमें ही मिलन की सारी अंकुलता होने पर भी जो भाव मिलन प्राप्त न करने दे उसका नाम है मांग मिलन की सारी अंकुलता होने पर भी मिलन न होने देना यह हो गया मांग उस मांग के बाद में भी मांग भी परफाक को प्राप्त होकर के फिर प्रेरणय बनता है प्रेरण का तात्पर्य है कि प्यारे मुझे प्यारे के ऊपर विश्वास है मैंने उसके साथ में जो अपमान किया जो कठिन बात कही उसका वो बुरा थोड़ी माने का प्यारे मेरी बात का बुरा मत मानना अपोलाइज कर लेना तुरंत पहले तो ऐ कर रही है फिर कहीं क्षमा मांग रही तो वो भी गया तो प्रेम वृद्धि को प्राप्त होकर के स्नेह बनता है स्नेह वृद्धि को प्राप्त होकर के मान बनता है मान वृद्धि को प्राप्त होकर के प्रणय बनता है परंतु तो यहां पर उल्टा भी हो सकता है पहले प्रणय हो जाए फिर मान हो प्यारे मेरा है इसलिए मैं रूटूंगी अपने आप मनाएगा ये है प्रणय मान प्रणय के कारण मान किया या मान करके फिर अपोलाइज करते हुए क्षमा प्रार्थना करते हुए फिर प्यारे के ऊपर विश्वास प्रकट करना पहले अविश्वास करना और फिर विश्वास करना तो यह है एक क्रम दूसरा पहले से विश्वास है और विश्वास के कारण ही मान किया गया ये प्रणय मान जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है ज्यादा श्रेष्ठ होता है शिवप्रिया जी में प्रणय मान ही प्राप्त होता है मान के बाद में प्रणय नहीं है प्रणय के बाद में यहां मान वो मान ही कहीं राग बनता है राग का तात्पर्य है दुख को सुख और सुख को दुख अभी अभी उसकी व्याख्या कर चुके हैं वो राग राग ही अनुराग बनता है अनुराग का तात्पर्य है निरंतर जिस वस्तु का दर्शन किया है श्रवण किया है उसमें भी नित्य नूतनता की प्राप्ति होना यह है अनुराग सतत मान वस्तु में भी नित्य नूतनता की प्राप्ति ये हो गया अनुराग और अनुराग ही पराकाष्ठा को प्राप्त होकर के महाभाव बनता है जिसमें प्यारे का आस्वादन नहीं होता है प्यारे के प्रेम का प्रेम के द्वारा आस्वादन होता है व्यक्ति के द्वारा प्यारे का आस्वादन नहीं है बल्कि प्रेम के द्वारा प्रेम का ही आस्वादन है मेरे प्रेम के द्वारा उनके प्रेम का आस्वादन है उनका आस्वादन नहीं वो है महाभाव और उस महाभाव का भी सर्वोत्तम जो स्वरूप है वो सर्वोत्तम स्वरूप श्री राधारणी होकर के विराजमान है यहां पर उसी के लिए कह रहे हैं कि उजृम्भ मान निरंतर निरंतर जिसमें लहर उठ रही हैं ऐसे रस की बारी थी मानी श्री श्याम सुंदर के लिए श्री प्रिया जहां विषय रूप में विराजमान हैं ऐसी रस की थी रस की समुद्र रूप में श्री किशोरी जो विराजमान हैं और उनके अंग तरंग के रूप में अपने प्रेम को प्रकट कर रहे हैं और प्रणय लोल विलोचनाया प्रणय के कारण जिनके नेत्र चंचल हो रहे हैं अर्थात पुणय के कारण मान में तिरछे कटाक्ष के ऊपर छूट रहे सना धनुष बाण ही रहे और जहां के धनुष से कटाक्ष रूपी बाण श्याम सुंदर के ऊपर छूटते रहे तो प्रे के कारण लोल बिलोचन उन नेत्र वाली तस्या कदानुभवता मई पुण्य दृष्टि हे श्री राधे के आप मेरे ऊपर कब पुण्य मई दृष्टि डालोगी क्योंकि इस नुकुंज में सखीगढ़ से कहती हैं कि श्याम ना तो तुमको संकोच करने की जरूरत है क्योंकि तुम और प्रिया दो तो अलग अलग नहीं हैं और अपने ही अंग से कोई सक, लज्जित नहीं होता सखचाता नहीं है तो संकोच करने की भी जरूरत नहीं है परंतु तो यहां पर एड़े बड़े अभिमान धारण करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि अभिमान धारण करोगे तो रस बांध बढ़ेगा नहीं जैसे सूत्र जब कितना भी कीमती हो सुई के नाके में होकर के निकलेगा तब वह अपने इष्ट को गूंथ सकने में बांध सकने में समर्थ होगा अन्यथा वह बांध सकने में समर्थ नहीं होता है इसी प्रकार श्री प्रिया के अनुगत्य को ग्रहण करके ही इस रस मार्ग में चलना पड़ेगा लीला में प्रिया की ही प्रधानता है और यहां पर जो अहल चलती है इस नकुंज मंदिर में वह अहल श्री प्रिया जी की ही चलेगी यहां पर किसी दूसरे का अहल नहीं चलेगी तुमको उनके अहल में रहना पड़ेगा उनके आदेश में तुमको ही रहना पड़ेगा ऐसे वृंदावन की नव नुकुंज ग्रह देवी उनकी जय हो जय हो और आगे कह रहे हैं वृंदावेश्वरी तवईव पदार बिंदम प्रेमा मृत मकर मधुपते उग्रम स्मरता परम शीतलम आश्रयामी बोले हे श्री राधे आपके चरण ऐसे हैं जिनका मैं आश्रय ग्रहण कर रहा हूं ये जो दासी है ये मैं आपके चरणों का आश्रय ग्रहण कर रही हूं परम शीतलम आश्रयाम हे श्री राधे के आपके परम शीतल चरणों का पदार पहली पंक्ति में वृंदावेश्वरी तभी पदार बिंदम आपके पदार बिंदम आश्रयामी आपके पदार का ये दासी आश्रय ग्रहण कर रही है ये मंजरी ग्रहण कर रही है हे वृंदावनेश्वरी आप इस वृंदावन की ईश्वरी होकर के विराजमान हैं, जिनको आपने चुना है जिनकी रक्षा करने का भार आपने ग्रहण किया है वे लोग वृंद हैं और उन वृंदों का अवन करने वाली उन वृंदों की रक्षा करने वाली आप होकर के विराजमान हैं। तो हे वृंदा वृंदजनों भुंद का अवन करने वाली उनकी स्वामिनी वृंदावनेश्वरी चुने हुए व्यक्तियों का संरक्षण और पालन करती हुई उनकी स्वामनी होकर के जो विराजमान हैं, तभी उत्पदारविंद आपके जो चरणारविंद हैं, वे चरणारविंद परम कोमल सुंदर और परम गंध से युक्त आश्रय होकर के एकमात्र विराजमान हैं। ऐसे चरणारविंद उनका मैं आश्रय ग्रहण कर रही हूं प्रेमाम मकरंद रसौ पूर्णम ये चरण कैसे हैं प्रेम के अमृत का एक मकरंद माने सर्वोत्तम मकरंद प्रेम के प्रेमाम का एक मकरंद एक माने सर्वोत्तम एक शब्द सर्वोत्तम के अर्थ में आता है माने अम्बल नंबर वन माने सर्वोत्तम प्रेम रूपी अमृत का सर्वोत्तम जो स्वरूप है उस सर्वोत्तम रस से आपके चरण पूर्ण हैं ओग माने बाढ़ प्रेम की सर्वोत्तम जो रस है उसकी बाढ़ से ये आपके चरण पूर्ण है अर्थात जिसने आपके चरणों का आश्रय ग्रहण किया उसे भगवत्ता का सर्वोत्तम सार समझ में आ जाएगा राधिका चरण का आश्रय नहीं है तो ब्रह्म तत्व समझ में आ जाएगा नारायण तत्व समझ में आ जाएगा जगत पालक जो तत्व है विभिन्न अवतार वे समझ में आ जाएंगे परंतु भगवत्ता का सार है माधुरी श्री तत्व वो श्री तत्व का सार तब समझ में आएगा जबकि आपके चरणों का आश्रय ग्रहण करेगा यदि किसी ने राधिका चरण का आश्रय ग्रहण नहीं किया तो उसे ठीक है उसे आत्म तत्व समझ में आ जाएगा ब्रह्म तत्व समझ में आ जाएगा उसे परमात्म तत्व समझ में आ जाएगा उसे ज्ञान तत्व आदि जो अवतार धारण किए ज्ञान ऐश्वर्य बल शक्ति इन सबों को प्रकट करने के लिए नृसि वराह आदि जो अवतार धारण किए धारणा आदि जो अवतार धारण किए उनके तत्व समझ में आ जाएंगे परंतु ये भगवत्ता के परमसार नहीं है भगवत्ता का परमसार होता है श्री माने माधुरी तो माधुर्य माधुरी का संपूर्ण प्रकाशन होता है कब बोले जब श्री मदन मोहन राधे का के संग में विराजमान है राधा संगे यदा भाते तदा मदन बोहना और उन कृष्ण के माधुर्य को समझने के लिए अधिकारी वो होगा नंद भाव अधिकारी नहीं होंगे वे केवल मौन रूप में श्री कृष्ण के श्री राधिका के मधुर का अनुमोदन मात्र करेंगे जो गुरुजन हैं वे मुख से उसका वर्णन नहीं कर सकते अपने पुत्र अपनी पुत्री की प्रीति का माता पिता मौन रूप में अनुमोदन करते हैं परंतु उसका व्याख्या नहीं करते हैं तो उनको पूरे अधिकार की प्राप्ति नहीं सखाओं की वहां तक पहुंच नहीं दासगयों की भी वहां तक पहुंच नहीं वहां तक पहुंच होगी किसकी मंजरी गणों की जिन्होंने श्री किशोर के चरणों का आश्रय ग्रहण किया हुआ है उनकी वहां तक पहुंच होगी तो आपके जो चरण है वो प्रेमामृत के का जो मकरंद माने सार उस सार के रस को रस का ओघ वो कहा है श्री राधिका के चरण दास्य में है राधिका चरण दास्य के बिना उस रस के सार को पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं किया जा सकता है कोई समझ भी रहा है तो केवल मौन रूप से उसका अनुमोदन मात्र करेगा उसका वर्णन कर सकने की सामर्थ्य नहीं है वर्णन करने की सामर्थ्य होगी तब जबकि कोई मंजरी भाव को हृदय में धारण करके उस लीला का श्रवण और गायन करने के लिए प्रवृत्त होगा निर्वाप्यति हृदय मधुप्रते स्मरताप मुग्रम हे श्री राधे के आपके जो चरण हैं, वे चरण कैसे पदार्थिंद कैसे हैं हृदयर्पितम मधुपति उनका श्री श्याम सुंदर भी सदा सदा अपने मन में ध्यान करते हैं हृदय मधुपति मधुपति श्री श्याम सुंदर भी उनका अपने हृदय में ध्यान करते हैं और स्मरताप मुग्रम निर्वाप्यति और ध्यान करने पर ही श्री श्यामचंदर का विरा ताप शांत होता है श्री के आपके चरण ऐसे हैं जो ताप भी प्रदान करते हैं और ताप का उनका स्मरण ताप की शांति भी करता है अपूर्व विरह रूपी विश्व प्रदान करते हैं और विश्व की शांति करने की अमृतवर्ती भी उनमें विराजमान है जैसे कहा जाता है कि जो जहरीले सांप होते हैं उनके माथे पर एक सफेद रेखा होती है ललाट के ऊपर कहते हैं वो अमृतवर्ती है सर्प जिस विषदंत से कारसा है वह वर्ती से ही अमृत छोड़ करके जीवित भी कर सकता है तो जैसे विराह जैसे विष और अमृत दोनों एकता विराजमान इसी प्रकार ये विराह ऋषि समान परम परम कष्ट प्रदान करने वाला परंतु स्मरण के द्वारा परम परम आनंद प्रदान करने वाला विषामृत एक मिलन होकर के या विराह विराजमान है तप्ते क्षरस चरवण होकर के या विराह विराजमान है तो वो श्री स्मर पाप मुग्रम श्री श्याम के हृदय में उग्र जो कामदेव का ताप उत्पन्न हुआ है उसको निर्वाप्य श्री राधिका के चरण उनको शांत कर देने वाले हैं परम शीतलम आश्रयामी ये श्री राधिका के चरण परम परम शीतल हैं जो कि संसार के ताप को दूर करना तो बड़ी दूर की बात विरह का जो ताप है उस विरह के ताप को भी दूर करने वाले ये होकर के विराजमान है संसार के ताप को दूर करना तो एक बहुत आनुष्ठिक बात है मुख्य रूप से तब मुझे सेवा मिलेगी ये जो विकल्प ताप है ये स्मरण मात्र से वो दूर करने वाले होकर के विराजमान हैं ऐसे परम शीतल तो श्री राधिका के चरण कमल वे कोई मकरंद की बाढ़ है मकरंद की आधी है मकरंद की आ, ओग मरे बा तो राधिका के चरण कमलों को निरूपण किया प्रेम आनंद की बाढ़ के रूप में तो प्रभाव जो है वो प्रभाव मुख्य हो जाता है श्री राधिका के चरण अद्भुत होकर के विराजमान और श्री राधिका के चरण कमल परम शीतल हैं जो के स्मर के कामदेव के पाप को शांत करने वाला जैसे शीतल जल किसी के पाप को शांत करने वाला इसी प्रकार श्री राधिका के चरण वे श्री श्याम सुंदर के भी ताप को शांत करने वाले और जो विरह का विषय है उसको भी शांत करने वाली औषधि अमृतवर्ती के समान श्री श्याम सुंदर के श्री राधिका के चरण होकर के विराजमान हैं जो कि उग्र ताप को भी निर्वाप अति शांत कर देते हैं ऐसे परम शीतल श्री राधिका के चरणों का आश्रयामी हम आश्रय ग्रहण करते हैं क्योंकि इसके अलावा और कोई दूसरा साधन नहीं है श्री राधा रानी की जय दताय गौर हरि गो गोविंद जय जय गोपाल जय जय जै गोविंद श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री राधा हरि गोविंद ौर गौर बो जय जय श्री राधे जय जय जय <coughs>